फोरसी वोकैबुल पढ़ना जाना उठना समय दांत साफ साफ करना नहाना फिर निकलना नाश्ता नाश्ता करना खाना खेलना आना रहना उम्र पहुंचना विद्यालय कुछ कुछ नहीं रात सोना साल